श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग सन्यास ग्रहण के पहले प्रार्थना मंत्र पर ब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त हो परमानंद लक्षणोपेत वस्तु मुझे प्राप्त हो अखंडयी रस मधुमय ब्रह्म वस्तु मुझ में प्रकट हो ब्रह्म विद्या के साथ नित्य वर्तमान रहने वाले हे परमात्मन देव मनुष्य आदि तुम्हारी समस्त संतानों में मैं तुम्हारा विशेष करुणा पात्र बालक सेवक हूँ हे संसार रूप दुख स्वप्नहारिन परमेश्वर द्वैत प्रतिभास रूप मेरे समस्त दुस्वप्नों का विनाश करो हे परमात्मन मैं अपनी समस्त प्राण प्राणवृत्तियों को तुम्हारे अंदर आहुति प्रदान कर सर्व इंद्रियों का निरोध करके त्वदेक चित्त हो रहा हूँ हे सर्व प्रेरक देव ज्ञान प्रतिबंधक मेरे समस्त मालिन्य को विदुरित कर मुझमें असंभावना विपरीत भावना आदि रहित तत्वज्ञान का विकास करो सूर्य वायु सभी नदियों के स्निग्ध निर्मल वारी ब्रिहयवादी सस्य वनस्पति वर्ग तथा जगत के संपूर्ण पदार्थ तुम्हारे निर्देशानुसार अनुकूल रूप से प्रकाशित होकर मुझे तत्वज्ञान प्रदान करें हे ब्राह्मण तुम्ही जगत में विशेष शक्तिमान तथा विभिन्न रूपों से प्रकट होकर विद्यमान हो शरीर तथा मन के शुद्धि के द्वारा तत्वज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्ति के निमित्त मैं अग्नि रूप तुम में आहुति प्रदान कर रहा हूँ तुम मुझ पर प्रसन्न हो सन्यास ग्रहण के पहले होने वाले विरजा होम का सारा तदनंतर विरजा होम आरंभ हुआ पृथ्वी आप तेज वायु तथा आकाश रूप से मुझ में अवस्थित पंचभूज शुद्ध हो आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन् से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूँ स्वाहा मुझ में अवस्थित प्राण अपान समान उदान व्यान आदि वायु समूह शुद्ध हो आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन््य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूँ स्वाहा मेरे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंच कोश शुद्धि हो आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन् से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूँ स्वाहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध समुद्र मुझ में अवस्थित विषय संस्कार शुद्ध हो आहुति के अभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योतिस्वरूप बन सकूँ स्वाहा मेरे मन वाक्य शरीर कर्मादि शुद्ध हों आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन् से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूँ स्वाहा हे अग्नि शरीर में सहनशील ज्ञान प्रतिबंध हरण कुशल लोहिताक्ष पुरुष जागृत हो हे अभीष्ट पूर्णकारिण मेरे तत्वज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में जो कुछ बाधक हैं उनका नाश करो तथा ऐसी कृपा करो कि जिससे चित्त के समग्र संस्कार संपूर्णतया शुद्ध होकर श्री गुरुमुख से श्रवण किया हुआ ज्ञान मेरे हृदय में सम्यक उदित हो सके आहुति के द्वारा रजोगुण जनित मालिन् विदूरित हो मैं ज्योति स्वरूप बन सकूँ स्वाहा दारा पुत्र संपत्ति लोक प्रतिष्ठा सुंदर शरीरादि प्राप्ति की समस्त वासनाओं को अग्नि में आहुति देकर चिराभास ब्रह्मस्वरूप में पूर्णतया सब कुछ त्याग रहा हूँ स्वाहा इस प्रकार अनेक आहुतियाँ प्रदान करने के पश्चात भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा मैं इसी समय परित्याग कर रहा हूँ तथा जगत के समस्त भूतों को मैं अभय प्रदान कर रहा हूँ यह कहकर यज्ञ परिसमाप्त हुआ तदनंतर शिखा सूत्रादि की विधिवत आहुति देने के उपरांत चिर प्रचलित एवं साधक परंपरा द्वारा आचरित कौपीन काषाय वस्त्र तथा नाम हम लोगों में से किसी किसी का कथन है कि सन्यास दीक्षा देते समय श्रीमद तोतापुर जी ने श्री राम कृष्ण देव को श्री कृष्ण नाम प्रदान किया था और कुछ लोगों का कथन है कि श्री कृष्ण देव के परम भक्त सेवक मथुरा मोहन जी ने ही सर्वप्रथम उनको उस नाम से अभिद किया था पहला अभिमत ही हमें समीचीन प्रतीत होता है से विभूषित होकर श्री रामकृष्ण देव श्रीमद तोतापुरी जी से उपदेश ग्रहण करने के निमित्त उपविष्ट हुए तदनंतर ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी वेदांत प्रसिद्ध नेति नेति उपाय का अवलंबन कर श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे उन्होंने कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव देश कालादि द्वारा सर्वदा अपरिच्छिन्न एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही सदा सत्य है अघटन घटन पटीयसी माया अपने प्रभाव से उनको नाम रूप के द्वारा खंडितवत प्रतीत कराने पर भी वे वास्तव में कभी उस प्रकार नहीं है क्योंकि समाधि अवस्था में माया जनित देश काल या नाम रूप की किंचन मात्र भी उपलब्धि नहीं होती है अतः नाम रूप की सीमा के भीतर जो कुछ अवस्थित है वह कभी नित्य नहीं हो सकता उसको दूर से त्याग दो नाम रूप के दृढ़ पिंजर को सिंह विक्रम से भेज निकल जाओ अपने में अवस्थित आत्म आत्मतत्व के अन्वेषण में डूब जाओ समाधि के सहारे उसमें अवस्थित रहो ऐसा कहने करने पर देखोगे कि उस समय नाम रूपात्मक जगत न जाने कहाँ विलुप्त हो चुका है उस समय तुक्ष अहम ज्ञान विराट में लीन वह स्तब्ध हो जाएगा तथा अखंड सच्चिदानंद को अपना स्वरूप समझकर कर साक्षात रूप से प्रत्यक्ष कर सकोगे। जिस ज्ञान का अवलंबन कर एक व्यक्ति दूसरे को देखता व जानता है या दूसरे की बातों को सुनता है वह अल्प या तुक्ष है उसमें परमानंद नहीं है किंतु जिस ज्ञान में अवस्थित होकर एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देखता है नहीं जानता है या दूसरे की वाली को इंद्रिय नहीं करता है वही भूमा या महान है उसके सहारे परमानंद में अवस्थिति होती है जो सदा सबके अंदर विज्ञाता रूप से विराजमान है उनको किस मन बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है